महाभारत शांति पर्व षष्ठो ऋष्ठोध्याय युधिष्ठिर की चिंता कुंती का उन्हें समझाना और स्त्रियों को युधिष्ठिर का साप व समुवाच एक नारद युधिष्ठिस्तुरा शोक परिप्लुता वैसम पाज कहते राजन इतना कहकर देवर्षि नारद तो चुप हो गए किन्तु राजर्षि शोक शोकमग्न हो चिंता करने लगे तम दिन शोको मातुरम निःस्वस यथानागम पर्यस्रुनय तथा कुंते शोकपरीतांगे दुखोपहत चेतना आब्रवीरा भाषा काले वचनम अर्थवत उनका मन बहुत दुखी हो गया वे शोक के मारे व्याकुल हो सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे उनके आंखों से आंसू बहने लगे वे युधिष्ठिर के ऐसी अवस्था देख कुंती के सारे अंगों में शोक व्याप्त हो गया वे दुख से अचेत सी हो गई और मधुरवाणी में समय के अनुसार अर्थ भरी बात कहने लगी युधिष्ठिर महाबाहो नये चितम जय शो कम चेदम बचो महा बाहू यदि तुम्हें कर्ण के लिए शोक नहीं करना चाहिए महामते शोक छोड़ो और मेरी यह बात सुनो पूर्वम यातः सूर्व भ्रात्रापियम तब भास्कर पिता धर्मभताम वर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिठिर मैंने पहले कर्ण को यह बताने का प्रयत्न किया था कि पांडव तुम्हारे भाई हैं उसके पिता भगवान भास्कर ने भी ऐसी ही चेष्टा की यद्वाचमहित्रिता हित मिक्षता तथा दिवा करते ममचाग्रता हित की इच्छा रखने वाले एक हित ऐसे सुहित को जो कुछ कहना चाहिए वही भगवान सूर्य ने उससे स्वप्न में और मेरे सामने भी कहा न चैनम असगद्भान ओअम वह स्नेहकारण पुरा प्रत्यनुनेतुम वह आनेतुम वापे कम तया परन्तु भगवान सूर्य एवं मैं दोनों ही स्नेह के कारण दिखाकर अपने पक्ष में करने या तुम लोगों से एकता मेल कराने में सफल न हो सके तथा काल ततः कालपरी तैरस्योद्धरणेर प्रतीपकार चोपेक्षित मय वह काल के के का बदला लेने में लग गया और विपरीत सारे कार्य करने लगा यह देखकर मैंने तनर वो मात्रा बाकुल क्षण वाचवाक्यम धर्म आत्मा शोक व्यालतेन्द्रिय हम भवत्याम माता के ऐसा कहने पर धर्मराज झिष्टिर के नेत्रों में आंसू भर आया शोक से उनके इंद्रियाँ व्याकुल हो गई और वे धर्मात्मा नरेश उनसे इस प्रकार बोले माँ आपने इस गोपनीय बात को गुप्त रखकर मुझे बड़ा कष्ट दिया सहातेजा सर्वलोके श्रीषित न गुह्यम धार्यव दुःख समन्वित फिर महातेजस्वी युधिष्ठिर ने अत्यंत तो दुखी होकर सारे संसार के स्त्रियों को यह साफ दे दिया कि आज से स्त्रियां अपने मन में कोई गोपनीय बात नहीं छिपा सकेंगी स राजा पुत्र पौत्राणाम स्मरण बभूव उद्विघ्न चेतन राजा युधिष्ठिर का हृदय अपने पुत्रों पौत्रों संबंधियों तथा सुहृदों को याद करके उद्विग्न हो उठा उनकी मन में व्याकुलता छा गई तथा शोक महान राजा संताप शोक से व्याकुल चित्त हुए बुद्धिमान राजा युधि संताप से पीड़ित हो धूम युक्त अग्नि के समान धीरे धीरे जलने लगे तथा राज्य और जीवन से विरक्त हो उठे श्री महाभारती शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि स्त्री सापष्ठोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मा अनुशासन पर्व में स्त्रियों को युधिष्ठिर का साप विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ